मुगुर सुधार वरण रघु बल विमल जुरा फलकार कर राम चंद्र की गन सुसनु मान गए भाई सह चंद दुआ संख्या तैतालीस के बाद दुआ संख्या तैतालीस फोर्टी थ्री सुन मुनि का है पुराण श्रुति संता वो अति कहू नारी बसंता तत तप नेम जलाश्रय झारी ग्रीषम शोष नारी काम क्रोध मद मत्सर भी न ही हर्ष प्रद वृषाएका दुर्वासना कुम कुमुद समुदायी दिन कहूं सरद सदा सुखदायी धर्म सकल सरसी वृंदा तो तो तो तो तिनादाई सुखमंदा कु ममता दवा सौताई पलू ऐ नारिश सिर ऋतु पाई पापलू किकर सुख कारी नारिण बिड़ रजनी अल शील सब मीना बनसी संतिय कामि प्रवीणा अवगुण मूल शूल प्रद समा सब दुख खानी का निवारण मुनिमय ये जान श्या रामचंद्र जी पो मान जी की अब अविस्मरण करें कि पंपा सरोवर है उसके निकट भगवान एक वृक्ष के नीचे विराजमान है नारद जी आये और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया भगवान को प्रसन्न जानकर के नारद जी ने उनसे वरदान मांगा कि आपके तो हजारों नाम हैं लेकिन नाम नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाए उस वो समस्त पापों का विनाशकारी बने ये वरदान मांगा भगवान ने वो मस्त कह दिया उसके बाद नारद जी ने जो भगवान से एक प्रश्न किया कि क्या हमको इस प्रकार से मोह हो गया और हम विवाह करना चाहते थे तो हमको क्यों नहीं करने दिया आप आपने क्यों बीच में बाधा डाल दी तो उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं कहते हैं कि देखो भक्तों की रक्षा करना हमारा कार्य है तुम्हारे मन में विकार उत्पन्न हुआ अहंकार उत्पन्न हुआ काम क्रोध उत्पन्न हुए उनका सबका विनाश करना ही हमारा काम है कल के रहे थे भगवान ने उदाहरण दिया ज्ञानी का और भक्त का कि ज्ञानी मानो भगवान के बड़े पुत्र के समान है प्रौढ़ पुत्र है। और हैं और भक्त जो है वो हो अबोध बालक के समान हैं दोनों के लिए काम क्रोध विकार दोनों के लिए हैं और दोनों के लिए शत्रु हैं तो कहा काम क्रोध है रिप वार है ये दोनों काम और क्रोध जब वो संसारी व्यक्ति होता है जिसने शास्त्रों का अवलोकन नहीं किया अध्यात्म को नहीं सीखा उसको ये लगता है कि यही काम क्रोध लोभ मोह यही उपयोगी है ये तो होने ही चाहिए जीवन में इनकी बड़ी आवश्यकता है इनके बिना जीवन ही दर्द है ऐसी धारणा रहती है लेकिन शास्त्र में दोष सिखाते हैं इनमें सब में दोष है इन दोषों को संघ है हानिकारक है तो भगवान भी कहते हैं यहां पर कि काम क्रोध आदि जी विचार हैं ये मनुष्य के लिए शत्रु हैं कल तो जैसा बताया था स्मरण दिलाया था गीता में भी भगवान ने इनको शत्रु ही कहा है काम और क्रोध दोनों ही मनुष्य के लिए शत्रु के समान हैं इसलिए जैसे शत्रु से कोई व्यक्ति युद्ध करता है और उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है वैसे ही करना चाहिए इनको प्रिय न मानना चाहिए अपना हितकारी मित्र इनको नहीं समझना चाहिए ये गलती है व्यक्ति को इसलिए सावधान करते हैं भगवान और फिर ये बताते हैं देखो उसके पहले लक्ष्मण जी को भगवान बता चुके हैं कि लोग की इच्छा दम्भ बल काम केवल के नारी उदाहरण दे चुके हैं पहले जैसे लोभ जो है वो हो उसके लिए लोभ व्यक्ति में कब होगा जब इच्छाएं होंगी जब इच्छाएं होंगी तब उसमें लो लोभ होगा इच्छा हो ही नहीं तो लोभ कहां से आ जाएगा बिना इच्छा तो लोग के लोभ की संभावना ही नहीं इसी प्रकार से यदि संसार में नाना प्रकार की कामनाएं व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती हैं तो वो नाना प्रकार की जितनी भी कामनाएं उनके मूल में कामना स्त्री की कामना है अगर वो कामना नहीं है तो समस्त कामनाओं से व्यक्ति बच जाता है सबसे प्रबल कामना यही है इसलिए कहते हैं कि ये कामना जो है ये है, माया में है व्यक्ति जब अज्ञान में होता है तो अज्ञान भी माया का ही एक रूप है अविद्या माया का एक रूप है ये इसी अभ्यास में पहले आ चुका है माया दो प्रकार की एक अविद्या माया दूसरी विद्या माया जो अविद्या माया है जब अविद्या माया जीव को घेरती है और जीव जब विद्या माया में होता है तो उस माया में ही उसे ये लोभ आदि काम क्रोध आदि उसके उत्पन्न होते हैं तो ये माया में है व्यक्ति की बुद्धि में कामना जो उत्पन्न हुई स्त्री की कामना वो मायामय कामना है ये प्रवृति है एक प्रकार की जो व्यक्ति में उत्पन्न होती है ये माया में अविद्या में प्रवृत्ति व्यक्ति की है ये दुखदाई है ये शत्रु है व्यक्ति की व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन में जिस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है काम क्रोध आदि वृत्ति को इसको शत्रु के रूप में देखे और उससे बचने का प्रयास करें तो आप देखो है कामना अब इसको कहते हैं कि बताने के लिए कि मन में वैराग्य आवे इनके इनके प्रति इनके अब जब ये शत्रु हैं तो वैराग्य वो जो है वो एक ज्ञान और वैराग्य के द्वारा इनका संघार होता है इन शत्रुओं को मारा कैसे जाता है इनसे युद्ध कैसे किया जाता है उनके लिए ज्ञान और वैराग्य रूपी अस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है उत्तरकांड में देखेंगे कि कागुषुंड जी किसी बात को इस प्रकार से कहते हैं वो कहते हैं कि देखो अस्थि ज्ञान ज्ञानमय और काम क्रोध हरि कुमार जय पाई सोई हरि हरिभगति देख विहंग विचार कहते जब काम जब ज्ञान से ज्ञान की तलवार लेकर के और वैराग्य की ढाल लेकर कोई इन काम क्रोध आदि से युद्ध करे और युद्ध करते करते इनको संहार कर दे मन विनष्ट और इनके ऊपर विजय प्राप्त हो जाए जब विजय प्राप्त हो जाए तो कहते हैं अब व्यक्ति को क्या हुआ कि ऐसा विजयी व्यक्ति भक्त कहलाता है जब तक इस काम क्रोध की इत्यादि के इनके अधीन है तब तक वो भक्ति की उपाय भरी कर रहा है भक्ति की साधना कर रहा है प्रयास कर रहा है युद्ध चल रहा है लेकिन भक्त तो तब है जब इनके ऊपर विजय प्राप्त हो जाये देखो वहां पर भी इनको शत्रु ही करके कहा है उन्होंने काजभूषण में भी इनको काम करोधाध्य को शत्रु कहा और इनको मारने के लिए ज्ञान और वैराग्य की अस्त्र शस्त्र इनको ढल परवार बताए तो अभी यहां पर भी ये सब जो कहते हैं कि इस प्रकार का ऐसा लगता है जैसे कि स्त्री की निंदा कर रहे हैं निंदा नहीं वैराग्य मन उत्पन्न करने के भाव ला रहे हैं वैराग्य व्यक्ति को आ जाएगा तो इस इन शत्रुओं का जो प्रहार होता है उससे व्यक्ति बच जाएगा तो वैराग्य व्यक्ति में रहना चाहिए और वैराग्य आता है ज्ञान के बल पर विचार करते करते ज्ञान के बल पर वैराग्य भी आता है तो ज्ञान भी हो ज्ञान परमात्मा का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ये सब ज्ञान हो और फिर वैराग्य हो तब इनसे काम क्रोध आदि विकारों से व्यक्ति बचे इनसे छुटकारा व्यक्ति का हो ये बात बार बार अपने मन में दोहराते रहने चाहिए बार बार इनके ऊपर विचार करते रहें बार बार अपने मन में दोहराते रहें जिससे कि ये बात संस्कार अच्छी तरह से दृढ़ हो जाए भुलाए <coughs> रहे <नहीं। coughs> अब देखो बैराग लाने के लिए भगवान कैसे नारद जी को समझाते हैं कहते हैं कि स्वयं मुनि का है सत्य समता है भगवान हालांकि कह रहे थे तो भगवान के वचन स्वयं प्रमाण है लेकिन नारद जी से कहते हैं कि देखो ऐसा ही प्राण भी कहते हैं श्रुति मन वेद भी ऐसे कहते हैं संत भी यही कहते हैं और भगवान तो कही रहे इन मैंने सबका मत एक ही है इसमें यह मत समझना कि नाना मत हैं, कि सात कुछ और कहते हैं भगवान कुछ और कहते हैं संत और कहते हैं ये सब कुछ नहीं माने इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है सब एक मत होकर के यही बात कहते हैं क्या बात कहते हैं कि मोह भी तुम कहू नार बसंता अब इसमें उदाहरण दे दे करके ये सब बातें समझाई गई इसमें वैसे मुख्य बात ये हुई कि यदि व्यक्ति में काम विकार होगा तो उसका मोह बढ़ेगा अब ये तो व्यक्ति को अपने भीतर स्वयं विचार करके देखे तो पता लगेगा कि काम विकार होगा तो मोह होगा कि नहीं होगा अपने आप देखे अपने भीतर मोह का संबंध काम विकार से है <क्ष्थ> मोह को वैसे संस्कृत में मोह का तात्पर्य अज्ञान से है परमात्मा का ज्ञान न होना और विषय जो है जगत के शब्द स्पर्श रूप रखित तैयारी ये सुखदायी है ऐसा समझना परमात्मा का ज्ञान न होना जगत को सत्य समझना और जीव भाव को सत्य समझना ये सब ये है अविद्या है इसे कहते हैं मोह तो ये मोह जब व्यक्ति में इन विषयों की तरफ बाह्य जगत के विषयों की तरफ जब व्यक्ति का झुकाव होगा बार बार उन्हीं का चिंतन करता रहेगा तो परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा उसे मोह ही बढ़ेगा उसको अगर हम मोह का अर्थ ये भी लगा दें आसक्ति लगा दें कि संसारिक व्यक्तियों और वस्तुओं में जो आसक्ति होती है उसी को मोह कहते हैं तो वो भी उसी व्यक्ति में मोह की होगी जिसमें काम विकार है वो मोह में भी पढ़ेगा मोह से छुटकारा पाना मोह तो जो है पहले बता चुके हैं मोह का नाम पहले क्यों लिया कि देखो ऊपर के दोहे से मोह का संबंध जोड़ करके देखो ऊपर के दोहे में काम क्रोध लोभ भार इमर प्रबल मोह तय भार मोह तो उनका राजा है सबका जितने और विकार कर रहे हैं सब, है सब सेनापति हैं और सेनापतियों के अधीन बहुत बड़ी बड़ी सेना है इस प्रकार के ये सब विकार जो अपने अंदर फौज की फौज सब भरी हुई है उन सबसे विजय प्राप्त करने के लिए राजा के ऊपर विजय प्राप्त होनी चाहिए मोह के ऊपर विजय हो सब ये सेना मारी जाए सब नष्ट हो तो मोह को बढ़ाने वाली जो इसको इसके काम बेकार जो है मोह को बढ़ाने वाला है अब उदाहरण कैसे देते हैं कि जैसे बसंत ऋतु जब आती है तो वन में सब जगह बसंत ऋतु में फूल खिल जाते हैं बन जो है सब सुहावना सब दुहावना बन जाता है तो जैसे बसंत ऋतु के आने पर सब जगह फूल फूल और सब जगह नए पत्ते नए फूल ये सब विभिन्न बन में दिखाई देने लगते हैं इसी प्रकार से इस काम विकार के कारण से मोह मोह सब जगह मोह खूब फलता फूलता है खूब मोह बढ़ता है इसमें भी मोह उसमें भी मोह उसमें भी मोह उसमें भी मो बस में भी घर में भी धन में भी संपत्ति में भी परिवार में भी बच्चों में भी इनमें इनमें सब में मोह मोह मोह मोह की मोह रूपी बंद ये सब फूलता फुलता और खूब बढ़ता चला जाता है तो ये उदाहरण के द्वारा समझाते देखो अब ये छह ऋतुएं होती है तो बसंत ऋषे शुरू करते हैं और ये दिखाते छह ऋतुएं हैं और छह जैसे छह ऋतुवे जो है वो हो उनका एक एक करके नाम लेते हैं और ये दिखाते हैं कि साल भर छह ऋतु होंगी और छह ऋतुओं में अगर किसी व्यक्ति को तकलीफ हो है? तो बस साल तकलीफ ही तकलीफ हुई उसको अगर ये कहो भाई सर्दी में तो बहुत तकलीफ होती है गर्मी में बहुत आराम रहता है बरसात में बड़ा आराम रहता है तो कहते चलो कभी कभी किसी किसी ऋतु आराम है कभी कभी तकलीफ भी है लेकिन अगर ऐसा हो कि वो हर ऋष्व में तकलीफ है बसंत है तो भी तकलीफ है और बरसात है तो भी तकलीफ है गर्मी है तो भी तकलीफ है आत्मै कष्टी कष्ट कष्ट ही कष्ट है तो इसके माने तो बारह महीना कष्ट देने वाली तब तो ये दिखाते हैं ये कि देखो बारह महीना ये काम विकार और ये है कामना स्त्री की कामना और तो ये सबको दुख देने वाली बारह महीने दुख देने वाली है हमेशा दुख देने वाली है ये दिखाते हैं तो पहले बसंत से शुरू किया कि बसंत मानो अगर ये बसंत है तो बसंत किस प्रकार से क्या करता है बढ़ाता है कहते हैं कि विपिन को जो है वो हो उसको सबको हरा भरा कर देता है तो माने ये मोह को बढ़ा देती है अगर मोह बढ़ेगा तो व्यक्ति को दुख ही होगा मोह दुखता ही होता है ऐसे ही पर कहते हैं कि जब तप नियम जलाश्रय धारी और कोई गृह शोष सब नारी अब कहते हैं कि देखो जप तप और नियम ये है अब कोई व्यक्ति जब करे तपस्या करे उपवास इत्यादि नियम करे साधना करे कुछ तो ये सब सा साधना में स्त्री बाधक है वो करने देगी स्त्री की मतलब नहीं करने देगी मतलब प्रवृत्ति स्त्री आधक उसी प्रकार की अगर हमारी मन धान भरा हुआ है स्त्री की ओर उसी की प्रवृत्ति कामना में तो फिर जब तप नहीं पावेगा व्यक्ति कोई तपस्या तपस्या नहीं कर पावेगा तरफ जो तो उपवास कुछ करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा बचारा तो उसकी बुद्धि जो है दूसरी तरफ जा रही है बार बार उसी तरफ झुक रही है तो इस प्रकार तो से वो नहीं कर पाएगा तो ये साधारण बात तो ये है अब उसको ग्रीष्म से उदाहरण देते हैं कि देखो जब तक नियम इत्यादि जलाश्रय हैं मान लो जलाश्रय के मानो जहां तालाब है नदियां हैं जहां कहीं पानी भरा हुआ हो वो स्थान कुएं भी जलाश्रय में कुआ भी है तालाब भी है नदियां भी हैं तो है। जब गर्मी के दिन है तो क्या होता है सौ का पानी सूख गया ताला का भी पानी सूख गया तालाबों का भी पानी सूख गया नदियों का भी पानी सूख गया तो कहते हैं हुई ग्रीष्म इनको जैसे कि ग्रीष्म ऋतु सबके पानी को सोख लेती है ऐसे ही वस्तु जो है वो हो नारी प्रवृत्ति जो है वो काम प्रवृति व्यक्ति को जब तक इत्यादि सबको नष्ट कर देती है सब कुछ नहीं हो पाता अब तो ग्रीष्म मित्र बात हो गई अब आगे देखो <coughs> इसके बाद फिर गर्मी के बाद फिर वर्षा ऋतु आ गई अब वर्षा के पहले बसंत ऋतु थी बसंत के बाद फिर गर्मी की ऋतु आ गई और गर्मी की ऋतु के बाद में फिर वर्षा ऋतु आ गई और बर्षा के रूप में वर्णन करते हैं कहते हैं काम क्रोध मध मच्छर घेका ये काम क्रोध और मध जो है मध और मत्सर ये सब जो है ये सब बढ़ते हैं जिसको काम प्रवृति होगी उसमें काम भी बढ़ेगा क्रोध भी बढ़ेगा मध भी बढ़ेगा मच्छर भी बढ़ेगा इन सबको बढ़ाने वाली है तो अब इस बात को कैसे कहते हैं कि भेद के माने हैं मेढक है और बर्षा के जो वो वो हर्ष पर भी एक बर्ता ऋतु मेढकों को बड़ी बड़े सुखदायक सुखदायक होती है बर्खा जो तो आ तो मेढक से खूब खूब निकल पड़ते हैं खूब डॉक्टर बोलते हैं खूब खुश होते हैं खूब उछलते कूदते हैं तो जैसे बरता तो ऋतु मेढकों के लिए सुखदाई है अनुकूल है हर्षप्रद है इसी प्रकार की काम प्रवृत्ति थी वृक्ष की स्त्री कामना जो वो वो कर काम क्रोध मद इन सबको प्रसन्न करने वाली मैंने बढ़ाने वाली है तो होगा क्या एक ओर जब तक नियम तो नष्ट होंगे और दूसरी तरफ काम क्रोध मद मच्छर बढ़ेंगे ये कहते हैं देखो इस प्रकार की स्थिति होती है इन्हें हर्षप्रद बरसा एक एकाकिया एका के लिए एक मानो इन समस्त विकारों का जैसे एक वर्षा है और प्रसन्न इतने को कर रही कहा उनको क्या नाम जितने भेदेंगे मेढक तमाम है एक वर्षा ऋतु सब मेठकों को प्रसन्न करते इसी प्रकार से एक काम प्रवृत्ति जो है व्यक्ति की स्त्री कामना जो है वो इन सबको काम रोल लोग मोहम्मद मच्छर इत्यादि जितने भी हैं सबको बढ़ाने वाले हैं ये सभी बढ़ते हैं इनके फिर कहते हैं कि दुर्वासना कुमुद समुदायी अब जो दुर्वासना जो है वो हो, हो कुमुद के समान है और तीन कहूं शरद सदा सुखदाई अब वर्षा विगत शरद ऋतवाई के बाद में शरद अब और शरद किस प्रकार से उसका उदाहरण कहते बनता है कि शरद शरद सर, जो है किनको सुमुदाई है कहते कुमुद को शरद ऋतु में कुमुदनी के फूल खूब खिलते हैं सब जगह जगह जहां कहीं पानी बरसात का भरा हुआ था उन गड्ढों में कुमुदनी के फूल निकल आये सफेद सफेद फूल वो सब जगह खूब देखने में आते हैं तो जैसे कि ये शरद में कुमुदनी खिलती है इस प्रकार से ये स्त्री की कामना जो वो हो दुर्वासना उत्पन्न करती है दुर्वासना माने बासना बासना, दुर वासना के वासना दुर्वासना के माने बुरी वासना है माने लौकिक वासना है वो वासनाएं जो तमोगुणी है रजोगुनी वासनाएं हैं उन वासनाओं को बढ़ाने वाली है और वो व्यक्ति जाल के बंधन में बनता है और जन्म जन्ममूर्ति के चक्र में पड़ता है ये दुर्वासना उसको इस प्रकार से उत्पन्न होती है उसके जाल में पड़ता है तो दुर्वासना कुमुद समुदाय दुर्वासना की तुलना कर लो कुमुद के फूलों से समुदाय को मैंने भेद किखटे बहुत से इकट्ठे हो गए तो उनके कुमुद समुदाय को दुर्वासना समझ ली और तीन कहू क्योंकि दुर्भानाएं जो है बहुत होती है अनेक प्रकार की वासनाएं होती है ऐसी फूल भी बहुत से कुमुट के फूल भी बहुत से चले हुए तो दुर्वासना कुमु समुदायी तीन कहू शरद सदा सिधा सुखदायी शरद उनको सदा सुख देने वाली है तो इसको वो शरद बनकर के वो सुख देने वाली स्त्री प्रवृत्ति वो हो इनको सुख देने वाली बन है धर्म सकल सर शिरो वृंदा हुई हेमंत ने कहें नहीं दहाई सुखमंदा अब हेमंत ॠतु आ गई अब शरद ऋतु बीती तो हेमंत ॠतु आ गई हेमंत के हे हे हे में सर्दी शुरू हो गई अभी हेमंत ऋतु में क्या हुआ <coughs> कि धर्म सकल सर शिरू वृंदा अब समझ लो कि हेमंत ऋतु में जो कमल हैं ये सब कमल जो है वो मुरझाने लगते हैं सुखने लगते हैं सर्दियों में कहते तो हैं कि सरसी वृंदा सरसी के माने कमल सरसी बंद कमल कंधा जितना भी है ये सबका सब कोई हिम ति दहाई जहां सर्दी बढ़ने लगती है जहां कमल जल जाते हैं जाना के मन जलना जलना के मन ऐसा मुझा मुझा करके सुख सुखर करके खत्म होने लग जाए उनकी ऋतु तो खत्म हो गई अब देखो जैसे कि हेमंत ॠतु में कमल के फूल जो है वह हो वो जाते हैं जल जाते हैं इसी प्रकार से ये समस्त धर्म जो है वो हो उसका धर्म का स्त्री प्रवृत्ति है वो हो धर्म का विनाश करने वाली है व्यक्ति को धर्म में रूचि नहीं रह जाती अधर्म की तरफ चल पड़ता है उसको सिर्फ योजनाएं अधर्म में प्रवृत्ति होने की योजनाएं बनने लगती हैं भ्रष्टाचार दुराचार पापाचरण बस इनकी तरफ उसके जो वो हो रुचि हो जाती है धर्म का मार्ग छोड़ देता है तो कहते हैं धर्म सकल सरसुवरी वृंदा हुई हिम तिनाई दहाय सुखमंदा सुखमंदा जहां सुख नहीं है सुख को समाप्त कर देने वाली सुख का विनाश कर देने वाली सदै ममता जगात बहुताई तलभ नार शिशिर ॠतु पाई हेमंत ऋतु के बाद में शिशिर ऋतु आ जाती है शिशिर हेमंत में बढ़कर सर्दी शुरू हुई और शिशिर में जाकर के बढ़कर के और घटने लगती है ये शिशिर जब सर्दी घटने लगी तो शिशिर ॠतु हो शिशिर के बाद में फिर उसके बाद फिर बसंत करके फिर आ जाती है तो कहते हैं शिष्य ऋतु में क्या जैसे होता है क्या जवासा जो है शिष्य में बहुत फूलता है जवासा जवासा के घास एक तरह के होती पौधा जवासा को जो है वो बहुत फैलता है दोष वो उसका अपनी अपनी शक्ति ऋतु है इसी प्रकार से ममता जबासे को समझ लो ममता को समान और ये स्त्री की प्रवृत्ति जब वो ममता को बढ़ाने वाली है ममता बढ़ेगी मीरापन मीरापन ममता है ममता आसक्ति है ममता है ये सब बढ़ेगी उससे ये कहते हैं कि जवासे की तरह से ममता बढ़ती है पुनी ममता जवास बहुत आई बहुत आई मान बहुत बढ़ जाती है और पलभोई मार शिशिरुद पाई शिश रुद पाकर के फल कि मैंने उसको जो है वो फैला देती है फूब फूलने लगता है फैलने लगता है सबको तो अब इस प्रकार से छह ऋतु हो गयी देखो छह पंक्तियों में छह ऋतु की बात दी ये तो हो ही गई छह ऋतुएं तो होती हैं और दिन रात भी होते हैं छह ऋतुओं के बीच में अब ये आगे कहते हैं कि देखो पाप और लू के निकट सुखकारी ताप ऋतुओं के लिए यह सुखदायक है बड़ रजनी अधियारी स्त्री जो वो अंधेरी रात के समान है निबिड़ अंधयारी रजनी देखो तो सबके माने, रजनी के माने सोम काली रात अंधेरी रात और फिर अंधयारी उसने जोड़ दिया तो अंधेारी रात की तरह की कि कहीं जेला पुजेला बिल्कुल ना हो मन चंद्रमा चंद्रमा कहीं कुछ न हो अंधेरी रात किस तरह से और निबिड़ अंधारी मन घोर अंधेरा को जैसे घोर अंधकार की तरह जहां पर वे अपना अपना कहते हैं इतना अंधेरा है कि अपना हाथ भी नहीं सूझता ऐसी अज्ञान जब व्यक्ति का बढ़ता है तो कभी कभी ऐसा अज्ञान बढ़ता है कि व्यक्ति को यह भी नहीं पता चलता कि हम क्या है अपने आप को तो भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता ये अज्ञान की दशा हो जाती है तो कहते हैं कि नार निरजनी अभियारी ऐसे करके ये है पाप और लूक निकट सुखकारी रात्र में सुख को है उल्लुओं को उल्लू जो है में उसको दिखाई देता है उसको दिन में अंधा हो जाता है वो तो परेशान होता है चुप बैठा रहेगा और रात जहां हुई बोलने लगेगा उठने लगेगा वो तो रात्र उसको सुखदायी है तो जैसे रात्र के दिन में उल्लुओं के लिए सुखदायी है इस प्रकार से ये प्रवृति जो है ये अज्ञान की स्थिति में ये व्यक्ति पाप कर्म प्रवृत्त होता है ये पाप प्रसन्न होते हैं और खूब बढ़ते हैं पाप बढ़ते हैं पापों के लिए ही प्रकार का है अब देखो ये तो सब बातें इस प्रकार के विचार करने की हैं एकांत में बैठ करके जबकि मनन करे तो वो उसको ये पता लगेगा दुनिया में किसी व्यक्ति से पूछो कि भाई तुम ये ठगी क्यों करते हो धोखा लोगों को क्यों देते हो कम क्यों तोलते हो ये रिश्वत क्यों लेते हो तो क्या कहेंगे क्या बताऊंगे सब बच्चों के लिए सब करना पड़ता है उनके लिए सब करना पड़ता है किसी का पूछ ले कैसा क्यों कर दो ये नहीं कहेगा कि मुझे इसकी बड़ी आवश्यकता थी इसलिए मैं नहीं करता हूं हुँ? अपने लिए तो कुछ जरूरत नहीं सब स्त्री के लिए बच्चों के लिए उनके लिए सब पाप करने पड़ते हैं क्या करें मजबूरी है पाप करने ही पड़ेंगे उनके आप देखो इस प्रकार कहते हैं पाप उलूक निकट ये नार नि रजनी अध्यारी बुद्धिबल शील सत्य ना अभी एक और उदाहरण देखो दिखाते हैं कभी तो जैसे कि तालाब में मछली हो तो मछली का संबंध एक एक होती है जो बंसी बंसी के माने कटिया जिसमें के डालकर के मछली पकड़ी जाती है आ, तो मछली के समान क्या है कि ये बुद्धिबल शील सत्य है ये मछली का समान है बुद्धि सदबुद्धि बल शारीरिक बल मानसिक बल बौद्धिक बल ये सब बल और शील चीज मन गुण हैं सदाकार इत्यादि के गुण हैं सत्यवादिता इत्यादि के हैं परोपकार दया क्षमा इत्यादि के जो गुण हैं ये सब चीज के अंतर्गत आते हैं और सत्य मैंने अपने सत्यवादिता सत्याचरण सत्य व्यवहार सत्य रूप परमात्मा का चिंतन ये सत्य है लेकिन ये सब तब तक चलते हैं जब तक व्यक्ति में स्त्री की कामना प्रवृत्ति उसमें नहीं है गिरस्त है तो तो ये सब के सब रहेंगे बुद्धि भी रहेगी बल भी रहेगा अशील भी रहेगा सत्य भी रहेगा लेकिन जहां वो इन उस, उसकी प्रवृत्ति अज्ञान में हुई संसार की तरफ उसकी प्रवृत्ति हुई भौतिक प्रवृति उसके मन में बढ़ी तो ये सत्य सब विनष्ट हो जाएंगे क्या बंसी संतरी कहीं प्रवीणा तो प्रवीण मारे बुद्धिमान लोग कहते हैं कि देखो ये सब बंसी के समान है ये स्त्री इसको उसको उसके कारण से ये सब धारण हो जाते हैं सब नष्ट हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं इतने उदाहरण दे करके और ये भी दिखा दिया देखो ये काव्य भी हो गया इतने उदाहरण दे दिए तो उपमा अलंकार हो गया रूपक अलंकार हो गया अलंकार भी हो गया और उसको जो बताना था उसके लिए उदाहरण भी हो गए समझने के लिए समझने के लिए उदाहरण चाहिए तो उदाहरण भी हो गए और वो किस प्रकार से ये है स्त्री की कामना किन किन प्रकार से व्यक्तियों के के लिए हानिकारक है क्या क्या उनमें दोष हैं उन सबकी भी लिस्ट भी तैयार हो गई पूरी की पूरी सब प्रकार से कि वक्त उसका परमात्मा की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा इंजीनियर एवीनियर तरफ आएगा विष्णों की तरफ उसका मन होगा शांत तो और लोग मो क्या सब उसके बढ़ेंगे उसकी बुद्धिबल इत्यादि सब नष्ट हो जाएंगे ये सबका सब विस्तार सब वो सब नाना प्रकार से कह दिया अब उसके बाद में सबका सार्थ संक्षेप क्या है भगवान कहते हैं कि इसके माने अब आपको अपने आप समझ दे दिया होगा भगवान ने कहा नार्द को समझ में आ गया तुमको ये अवगुण नहीं गये जो है ये स्त्री जो है अवगुणों की मूल है जड़ अवगुण दुर्गों जितने दुर्गुण हैं वो सब व्यक्ति को उसी से उत्पन्न उसी के कारण से उत्पन्न होते हैं। और सूल प्रद सुलप्रद के माने कष्टकारी कष्ट देने वाली भी बहुत सुलप्रद और प्रमदा सब दुख खानी अब यहाँ पर्यावासी नाम बहुत से देखो ये भी अगर किसी को देखता हो कि स्त्री के नारी स्त्री प्रिया प्रमदा कितने पर्यावासी नाम होते थे तो वो भी सब मिल जाएंगे यहाँ ऊपर से जहां का शुरू हुआ वो वहां से देखोग कितने कितने शब्द जो है उसके अपने संस्कृत साहित्य में हिंदी साहित्य में पर्यावासी शब्द खुद होते हैं सात के होते हैं हो गए परमदास का लेकिन उनके सबसे थोड़ा थोड़ा लक्षण भी उनसे पता चलते हैं अब जैसे नारी शब्द है नारी शब्द तो बड़ा अच्छा लगता है नारी शब्द नारी को मैंने क्या है न हरी जैसे कामारे भगवान शंकर जी जो है कामार्य है काम के हरी हैं Ah huh?